शंकर शंकरचार्य पुनः पुनः वे भगव ईश्वर गुरैदिवागिने क्षिणामूर्त ओ शि शांति सामवेद तलवकार साखिया के नम लोग विचार कर रहे थे शिष्य का प्रश्न था उपनिषद भो भो इति ऐसे प्रश्न होने से आचार्य उत्तर दिए उपनिषद उपनिषद वावत उपताउपनिषद इति इस प्रकार के आचार्य भी कह दिए हमने उपनिषद कह दिया अब इसके ऊपर विचार हो रहा था भाष्य में उपनिषद भो ब्रूही इस प्रकार के पूछने का शिष्य का क्या अभिप्राय है जब ब्रह्म विद्या का विचार पूरा हो गया उसके बाद उपासना प्रकरण भी हो गया अभी ये पूछने का क्या अभिप्राय है अगर माना जाएगा कि जो पूछा गया जो कहा गया उसको फिर दोबारा पूछ रहा है तो ये इसको कहते हैं पिस्ट पैसा दोषा जो पिसा गया उसको दोबारा पिसना ये व्यर्थ कार्य कहा जाता है और दूसरा हो जाएगा कि अभी कुछ और बाकी है सविशेष जो विद्या कहा गया वो सविशेष सावशेष सावशेष अर्थात कुछ अवशेष कुछ शेष और बच गया है इस प्रकार की विकल्प भी नहीं हो पाएगा क्योंकि शेष और बचा नहीं फलों के साथ उपसंगार कर दिया गया प्रत्याशमा लोका दम्रता भवंती इस प्रकार की भी कह दिया गया तो इसलिए अभी प्रश्न पूछने का शिष्य का क्या अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो रहा है 110 सौ पृष्ठा में हम लोग देख रहे थे भाष्य में प्रथम पंक्ति में है कस्तरी तरी अभिप्राय है प्रस्तूर इति फिर पूछने वाला का शिष्य का क्या अभिप्राय है उपनिषदम भो ब्रूहि इति इस प्रकार के पूछने का आवश्यकता क्या है अर्थात मन में क्या रखकर के प्रश्न कर रहा है एक नंबर टिप्पणी देखिये किंग पूर्वोक्त उपनिषद इत्यादि ये तो भाष्य का प्रतीक लिया गया स्रोत्र श्रोत्रम इत्यादिना इत्यादि ब्रह्मविद्या जो द्वितीय मंत्र में कह दिया गया था स्रोत श्रोत्रम अर्थात श्रोत्र इंद्रिय में जो शब्द ग्रहण होने का सामर्थ्य जो आधान करता है जो सामर्थ्य देते हैं वही साक्षी इस प्रकार की ब्रह्मविद्या विद्या कह दिया गया था वो ब्रह्म विद्या फलोपधाने फलोपधाने अर्थात अपना फल जनने विद्या का फल होगा तो फल जनन में अर्थात ब्रह्म विद्या अपना फल देने में ब्रह्म विद्या का फल क्या है मोक्ष मोक्ष देने में सामर्थ्या धायकं किमपि स्वांगम यहां तक पंक्ति ब्रह्म विद्या अपना फल देने में सोश्यांग सोश्याम का अर्थ ब्रह्म विद्यायाम ब्रह्म विद्या अपना फल मोक्ष देने के लिए अपने में सामर्थ्य आधार करने वाला और कोई अंग किम स्वांगम स्वस्य अंगम अपना कोई अंग जो कि अपने में कोई सामर्थ्य ला करके रखेगा अभी ब्रह्म विद्या मोक्ष देने के लिए सामर्थ्य नहीं है उसका कोई अंग जो कि ब्रह्म विद्या में सामर्थ्य रखेगा जिससे आगे मोक्ष होगा ये प्रथम विकल्प अर्थात ये उसका अंग हुआ और दूसरा कहते हैं अनंगमी अंग नहीं है तथा तो फलोपजन सहकारी मात्रम एक होता है अंग और एक होता है सहकारी ये दोनों में थोड़ा अंतर है अंग अर्थात तो अधिनम है सहकारी अर्थात बराबरी ये सामान्य अर्थ कह दिया आगे भाषा में अधिक विचार आएगा तो अपने अंग जो कि सामर्थ्य और देगा अथवा अपना कोई सहकारी जो की ब्रह्म विद्या मोक्ष प्राप्त कराने में मदद करेगा सहकारी बराबरी में अंग अर्थात तो उसके अधीन में इस प्रकार की अंग नहीं है कि फल ब्रह्म विद्या का फल मोक्ष मोक्ष देने में सहकारी मात्रम तो कोई सहकारी है कि किमपित स्व अन्यद अपेक्षित किम अपने से भिन्न ऐसा चाहे अंग हो अथवा कोई अनंग है जो कि सहकारी है इस प्रकार की कुछ अपेक्षा करता है क्या भाष्य एक नंबर टिप्पणी में तो उपनिषद अच्छा हाँ भाष्य में है ना पूर्वोक्तो उपनिषद द्वितीय पंक्ति में उसी का ही ये प्रतीक तो ठीक उसी प्रकार होना चाहिए अच्छा आगे ये जो टिप्पणी कहा गया इसी को भाष्य में देते है पूर्वोक्त तो उपनिषद शेषतया उपनिषद शेषतया तत्सहारी तो तो साधना पेक्षा पूर्वोक्त तो उपनिषद जो कह दिया गया था स्रोत से स्रोतम इसका कोई शेष ये एक विकल्प हुआ अथवा तत्सहारी तो तो साधनांतर यहाँ दो विकल्प देते हैं ये दोनों में अपेक्षा है ब्रह्म विद्या अपना फल देने के लिए किसी को अपेक्षा करता है वो अपेक्षा चाहे उसका शेष हो चाहे उसका अंग हो उपसर्जन गौण हो अथवा तो तो सहकारी सहकारी अर्थात तो उसका अंग नहीं है किंतु तो साथ में रह करके फल देने वाला इस प्रकार के अर्थात प्रथम पक्ष में किसी को चाहता है ब्रह्म विद्या सापेक्ष है सापेक्ष में दो विकल्प कर देते हैं एक शेष होगा अथवा सहकारी होगा ये दो विकल्प हुआ अथ निरपेक्षा एवं तो अर्थात ब्रह्म विद्या निरपेक्षा अपना फल देने के लिए कोई अपेक्षा नहीं है अपेक्षा पक्ष में दो विकल्प कर दिया अंग होगा अथवा सहकारी होगा अथवा ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या अपना फल मोक्ष देने के लिए किसी को नहीं करता है। इस प्रकार के। में देखिए पूर्व पृष्ठ में है कि पूर्वोक्त तो उपनिषद छे अन्य अपेक्षते पूर्वोक्त तो उपनिषद स्रोत्र से स्रोतम जो ब्रह्म विद्या कही गयी थी उसका शेषतया शेष रूप से अंग रूप से अन्य कोई अपेक्षित है क्या और दूसरा किसी को चाहता है क्या शेष शब्द फलोपकारी अंगम क्योंकि सापेक्ष में दो विकल्प किया, एक सहकारी होगा और दूसरा एक शेष होगा और दूसरा सहकारी होगा जो शेष कहते हैं शेष फलोपकारी अंगम विवक्षितम फलोपकारी अंगम चार नंबर टिप्पणी दिए यथा दर्शादे है प्रयाजादि दर्श पूर्णमास ये कर्म गृहस्थ को करना पड़ता है दर्श अर्थात अमावस्या उसमें तीन कर्म करेगा ईंद्रम दधि ईंद्रम पयह और आग्नेय इस प्रकार की अभी तक तो कर्म नहीं करते कम से कम ये नाम थोड़ा कम से कम स्मरण रहेगा तो ये सब पंक्ति घटा पाएंगे और नहीं तो ये पंक्ति भी आगे घटना कठिन हो जाएगा ये हो गया दर्श और पौर्णमासी में भी इसी प्रकार के तीन कर्म होगा आग्नेय अग्नि और उपांशु ये तीन कर्म पौर्णमासी में पूर्णमासी में होगा तो यहाँ छह कर्म होते हैं ये छह मुख्य याग हो गए ये सब प्रधान है अर्थात कोई किसी का अंग नहीं है किंतु ये छह याग के लिए प्रयाज अंग बनता है प्रयाज एक बार किया जाएगा और ये छह मुख्य याग के लिए अंग बनेगा इस प्रकार के जो अंग होता है चार नंबर टिप्पणी में कह दिया यथा दर्शा दे प्रयाज प्रयाज अंग बनता है इस अंग को कहते हैं फलोपकारीय अंगम अंग दो प्रकार के होते हैं एक फलोपकारी और एक सन्नीपत्य उपकारी सन्नीपत्य अर्थात समीप में समीपे निपत्य इति उपकारी अर्थात कर्म होने का समय में वो होगा और कर्म को पूर्णता में सहायता करेगी जैसे कहा जाता है कि दर्श पूर्ण मास कर्म करना है तो उसमें ब्रीही को पीस करके आगे उसका चूर्ण मतलब ब्रीही को पहले तुष नियमोह नि, को करेंगे उसका तुष हटा देंगे आगे उसको कूटेंगे तो पीस करके उसका चावल को पीस करके आगे उसे पुरोटास बनाना है ये सब प्रक्रिया में कहा गया है ब्रिही का तुष विमोक करने से पहले उसमें प्रोक्षण करना है तो ब्रिहीन प्रोक्षति इस प्रकार आएगा आगे तुष विमोक करने के लिए भी कहते हैं ब्रिहीन अबहती कुट करके उसका तुष नि, निकालना है ये सब प्रक्रिया होने का समय में ही होगा अगर वो जिस समय में वो दर्शकर्म कर रहा है उसी समय में अगर इसको नहीं करेगा तो कर्म पूरा नहीं होगा इसको कहते हैं उपकार सन्निपत्य उपकारिपत्य अर्थात कर्म होने का समय में वो उधरी निपत्य गिर करके उपकार करेगा अर्थात कर्म होने का साथ साथ वो होगा हो दूसरा हो गया आराध ये सारे कर्म हो जाएगा दर्शक पूर्ण मग प्रयाज दूर में होगा दूर में हो करके इसका उपकार करेगा कहेंगे ये पूरा हो गया वो दूर में होगा दूर में होकर के कैसे उपकार करेगा कहेंगे छह जो दर्शक पूर्ण मास है उसका अपूर्व बनेगा प्रयाज का दूसरा अपूर्व आएगा ये दोनों मिल करके के परम अपूर्व होगा वो परम अपूर्व आगे स्वर्ग देगा इस प्रकार की मीमांसा के लोग व्यवस्था बनाए हैं जो दूर में रह करके उपकार करेगा उसको कहा जाता है आराध उपकार यहाँ शब्द व्यवहार किया गया फलोपकारी फल देने में उपकारी जो सन्नीपत्य अर्थात कर्म होने का समय में होगा उसको कहा जाता है आराध उपकार उसको सन्नीपत्य उपकार कह देते हैं वो कर्म स्वरूप सिद्ध होने में मदद करेगा जो आराध होंगे वो कर्म स्वरूप अर्थात कर्म पूरा होने के लिए वो कुछ नहीं वो तो दूर में होंगे आराध उपकार जो सन्नीपत्य उपकार वो कर्म का पूर्णता में ये मदद करेंगे अगर वो नहीं करेंगे तो अंग हो जाएगा कर्म पूरा नहीं होगा ये सन्नीपत और आराध उपकार ये दोनों अंतर हैं तो शेष शब्द न फलोपकारी अंगम विभक्षित फलोपकारी आराध उपकार उसको कहा जाता है दूर में होंगे कर्म होने का समय में वो नहीं होंगे बाद में अथवा पूर्व में होंगे ये हो गया शेष सापेक्ष में दो विभाग किए थे शेष और दूसरा सहकारी अभी कहते हैं सहकारी शब्द अनुपसर्जनमेंच्चैया विवक्षितम् सहकारी शब्द से जो अजन उपसर्जन अर्थात गौण अर्जन अर्थात गौण नहीं सम उसका समुच्चय करने के लिए सात नवटी टिप्पणी दिए अनुपर्जन अभी समुच्चया समुच्चय अर् योग्य यहाँ दर्शपूर्णमा दर्शपूर्णमास एव मिथ दरस में तीन कर्म पूर्णमासी में तीन कर्म ये सब प्रधान है तो ये तीनों मतलब ये छह प्रधान ये मिलकर के ही फल देंगे कोई किसी का अंग नहीं है किंतु छ होने पर ही ये कार्य करेंगे जैसे कहते हैं जहाँ ये पालकी ढोते हैं कहते हैं जो कंधे पे रख के ढोते हैं चार आदमी ढोते हैं तो ये जो चार आदमी ढोते हैं कोई किसी का अंग होता है क्या नहीं होता है सब किंतु कोई एक नहीं रहेगा फिर वो कार्य हो पाएगा नहीं होगा वहाँ कहा जाता है सहकारी इसी प्रकार की यहाँ दर्श पूर्ण मास में छह कर्म होते हैं वो सब परस्पर का सहकारी है कोई उसका अंग नहीं है ये दो विकल्प किया भाष्य में अब देखेंगे द्वितीय पंक्ति में कि पूर्वोक्त तो उपनिषद शेषतया अथवा सहकारी जो शेष हो गया शेष उसको क्या कहा गया पूर्व पृष्ठ में टिप्पणी में शेष जो होगा वो अंग है किंतु वो आराध उपकार फलोपकारी अंग फलो देने में उपकार करेगा कर्म का स्वरूप निष्पादन में उसका कोई भूमिका नहीं है कर्म तो हो जाएगा वो किंतु दूर में हो करके फलो में सह सहायता करेगा और दूसरा हो गया सहकारी सहकारी भाती में कहते हैं तत तो तो सहकारी, सहकारी साधना सहकारी साधना अर्थात तो बराबर उपसर्जन नहीं है ये भी प्रधान है इस प्रकार की आ गए भाष्य में अथ निरपेक्षा ये द्वितीय विकल्प सापेक्षा में दो विकल्प हो गया अथवा निरपेक्षा सापेक्षा छेद अगर कोई अपेक्षा है तो अपेक्षित विषयाम उपनिषद गृही अभी शिष्य का प्रश्न का अर्थ हो जाएगा ब्रह्म विद्या फल देने के लिए और किसी को अपेक्षा करता है अपेक्षा है तो जिसको अपेक्षा करता है उसको कही है? अभी प्रश्न का अर्थ स्पष्ट हो गया अर्थ निरपेक्षा छेद ब्रह्म विद्या अपना फॉलो देने के लिए किसी को अपेक्षा नहीं करता अगर नहीं करता तो आप कह दीजिए कि उपनिषद हमने कह दिया और आगे हमको और कुछ कहना नहीं इतना कह दीजिए तो खाली कह दें उपनिषद कह दिया ये पूरा नहीं होगा कि पूरा हो गया अथवा थोड़ा और बच गया तो अवधारणा अर्थात निश्चय करवा दीजिए और कुछ बाकी रहा नहीं इतना अगर कह दिया जाएगा तो निश्चय हो जाएगा और कुछ कहने का बाकी नहीं है वो अपना फिर शांत चित्त में चला जाएगा उसका अभ्यास के लिए सापेक्षा चेत अपेक्षित विषय उपनिषदम रूही सापेक्षेत सापेक्षा कौन होगी ब्रह्म विद्या सापेक्षा चेत ब्रह्म विद्या अपेक्षा करेगा दूसरों को क्यूँ अपेक्षा करेगा अपना फल देने के लिए ब्रह्म विद्या अपना फल देने के लिए दूसरों को अपेक्षा करेगा ब्रह्म विद्या का फल क्या है मोक्ष मोक्ष देने के लिए अपेक्षा अगर करेगा तो जिसको अपेक्षा करेगा अपेक्षित विषयाम उपनिषद ब्रूही अपेक्षित विषयाम बहुब्री है विषय विषयो यश्याम उपनिषद सा उपनिषद अपेक्षित विषयाताम उपनिषद ब्रूही अथ निरपेक्षा छेद ब्रह्म अपना फल देने के लिए किसी को अपेक्षा नहीं करेगा इस प्रकार के हेतु तो। अपेक्षित विषयाम उपनिषदम आगे क्या है कहा अपेक्षितम अच्छा इसमें ठीक है दो नंबर टिप्पणी द्वितीय पंक्ति में है जो अपेक्षित विषयाम उपनिषदम इतिहाइेन आगे है अपेक्षितम बिंदी छुट गया है विषयो अपेक्षित विषयों अपेक्षित है अपेक्षितम करना है हाँ। अपेक्षितम क्योंकि क्या नषयों को देख करके हम लोग अपेक्षितो कर दिए होंगे संशोधन किन्तु अपेक्षितम अर्थात ये क्रिया विशेषण जैसा जैसे अपेक्षितम यथात आगे भाष्य में अगर निरपेक्ष है तो छेद भाषा में कहते हैं निरपेक्ष छेद अवधारय अवधारय अर्थात निश्चित कर दीजिए हमको स्पष्ट बता दीजिए कैसे जैसे पिपलाद पिपलाद महर्षि ये प्रश्न उपनिषद का बात है वहाँ छह ऋषि जो कि अपर ब्रह्म विद्या में निष्णत अर्थात तो उपासक है उपासना अगर करेगा चित्त जब स्थिर होगा तभी तो प्रश्न बनेगा तब पर का अन्वेषण करेंगे वो फिर जाते हैं पर ब्रह्म का अन्वेषण में महर्षि पिप्पलाद के पास प्रत्येक वो कह दिए कि आए तो एक वर्ष तो रहिए तो सेवा लोग सेवापूर्वक एक वर्ष रहने के बाद आगे कहते हैं कि आपको जो पूछना है पूछिए तो हर व्यक्ति एक एक प्रश्न पूछता है ष्ठ प्रश्न हो जाने के बाद तो आगे पिपलाद महर्षि ये वाक्य कहते हैं पलाद जी अवधारण करवा देते हैं पिपलादवत नात परम अस्ति वो कहते हैं एव अहम एतद परं ब्रह्म वेद ऐतावत इतना ही मैं पर को जानता हूँ तो कह दिए इतना ही मैं पर को जानता हूँ किंतु तो आगे कहते हैं नात परम अस्ति इससे आगे और कुछ है भी नहीं कहना इसको कहते हैं अवधारण कर दिया इतना ही ब्रह्म विद्या है और इससे आगे कुछ नहीं है जैसे वहाँ कह दिए प्रश्न उपनिषद में ऐसे भी वहां कह देना चाहिए था आचार्य को कि उपनिषदम ते अब्रूम इस प्रकार के कह दिए आगे कह देना चाहिए कि नात परम अस्थि इससे आगे और कुछ नहीं है तो नहीं कहे इस प्रकार इति अभिप्राय अर्थात शिष्य का भी अभिप्राय जो कहता है कि उपनिषदम भो ही ये दो प्रकार की हो सकती है अर्थात सापेक्ष है तो जो अपेक्षा विषय है उसको कह दीजिए निरपेक्ष अगर है तो आप अवधारण करवा दीजिए निश्चय करवा दीजिए इससे आगे और कुछ जानने का नहीं है ये दोनों प्रकार के अभिप्राय हुआ टीका में एवं शिष्य शिष्याभिप्रायम उपवर्णय समाधान आह शिष्य का अभिप्राय को दिखा करके समाधान कहते हैं भाष्य में ए तद उपन्नम आचार्यवधारण वचनम उत्ता तउपनिषद तो सिद्धांति वही बात फिर कहता है कि आचार्य का जो वचन है अवधारण उक्ता तउपनिषद तो ते तुभ्यम तुम्हारे लिए उपनिषद कह दी गई ये जो आचार्य ने कहा यही अवधारण है अर्थात यही निश्चय कर दिया गया सिद्धांति ये बात कहता है नी पूर्व पक्ष कहता है न अवधारणम इदम ये अवधारण ये नहीं है क्यों टीका में इदम टिप्पणी तीन नंबर नु नवधारणम इदम इदम निरपेक्षा एवं विद्या इति अवधारणम न उपन्नम नु ये विद्या इतना ही है तो अर्थात और किसी को आवश्यक नहीं है इस प्रकार की कहा निश्चय हुआ आप कहते हैं कि उत्तर तय उपनिषद इसके द्वारा अवधारणा कर दिया गया अर्थात ब्रह्म विद्या पूरा कह दिया गया तो पूर्व पक्ष का है कि ये ब्रह्म विद्या फल दे देगा ऐसे आप निश्चय कहा कह दिए आप खाली कह दिए ब्रह्म विद्या कह दी गई तो ये फल दे देगा इतने ही इसे आगे कुछ नहीं है अब तो ऐसा निश्चय नहीं करवाए हैं और दूसरा चीज है भाष्य में पूर्व पक्ष न नु, अवधारण इदम ये अवधारणा अर्थात ब्रह्म विद्या कह दिया गया और अधिक कुछ नहीं है इस प्रकार की निश्चय नहीं कहा गया क्यों या तो अन्य वक्तव्यम और आगे भी आपको कहना आचार्यों को और आगे भी कहना है मंत्र दिखाता है तो ब्रह्म विद्या इतना ही है ये कैसे माना जाएगा आगे और आप कहते हैं क्या कहते है तस् तपो इत्यादि आगे कहेंगे इसको थोड़ा ये मंत्र को आगे भी देख लेंगे अभी उसका थोड़ा बहुत आवश्यक है यहाँ 114 सौ पृष्ठा में देखिए मंत्र दिया है तपो दम कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगाने सत्यम आयतन तसी तस् चतुर्थी षष्टी अर्थ में तस् ब्रह्म विद्या तपो दम कर्म ये सब इति इति अर्थात बाकी जो सब साधन है अमानित्व तो अदम्भित्व तो इत्यादि ये सब उसका प्रतिष्ठा पाद है और वेद वेद का जो अंग है छ अंग वेद का छ अंग शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छ ज्योतिष ये जो छे अंग ये सब सत्यम आयतनम ये सब उसका आयतना अर्थात जो ये सब अधिक मतलब प्राप्त किया है उसी को ही ये ब्रह्म विद्या होगी इस प्रकार कहते हैं तो यह मंत्र में तपो दम कहा गया कर्म कहा गया वेद कहा गया वेद का अंग कहा गया इतने सारे चीज यहाँ आगे कहा गया अभी पूर्व पक्ष का कहना है आगे ये सब चीज कहना है तो ये सब चीज कहना है तो ब्रह्म विद्या पूरा हो गया ये कैसे होगा ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है अन्य भाष्य में जहाँ पाठ चल रहा था 110 सौ पृष्ठा में या तो अन्य वक्तव्यम क्योंकि और आगे कहना है इसलिए अवधारणा नहीं हो गया कहाँ कहा जाएगा तस् तपो दम इत्यादि तो ये सब भी ब्रह्म विद्या के लिए आवश्यक है मतलब ये ब्रह्म विद्या का या तो शेष बनेगा या तो सहकारी बनेगा ये पूर्व पक्ष का कहना है सिद्धांति यहाँ उत्तर देगा आगे सत्यम वक्तव्यम उचित आचार्यण आचार्यों को और कुछ कहना है ये बात सत्य है किंतु कहना है जो चीज कहेंगे वो ब्रह्म विद्या का अंग अथवा सहकारी होगा ये बात नहीं है कहेंगे कुछ किंतु अंग भी नहीं होगा सहकारी भी नहीं होगा तो इसको कहते हैं न तो उपनिषद तो शेषतया तहकारी साधनांतराभि प्रायण वा आचार्य कुछ कहेंगे आगे किंतु तो उपनिषद का शेष भी नहीं होगा और उसका सहकार्य भी नहीं होगा उपनिषद अपना फल देने के लिए उपनिषद ब्रह्म विद्या ब्रह्माकार विद्य वो अपना फल देने के लिए ना कोई शेष को आवश्यकता करता है ना कोई सहकारी को आवश्यकता करता है कहेंगे तो आचार्य कुछ किंतु तो ये दोनों प्रकार की वो चीज नहीं है जो कहेंगे न तो उपनिषद शेषतया तत्सहारी साधनातराभिप्राएण व कोई न तू उक्तो हाँ, न तो उक्त उपनिषद शेषतया जो उपनिषद कह दिया गया स्रोत्र से इसका अंगभूत अथवा उसका सहकारी वो कोई नहीं कह जाएगा तत्सहारी साधनांतर साधना, साधना अर्थात क्रिया चार नम्बर टिप्पणी दे दिया भाव प्रधान व भाव अर्थात साधना क्रिया उपनिषद का कोई अंग भी नहीं है और कोई साधन अर्थात कोई क्रियात्मक और कुछ करना पड़ेगा वो नहीं है किंतु ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय अभिप्रायण आगे जो कहेंगे तपोदम दम इस सब ये ब्रह्म विद्या का प्राप्ति का उपाय है इसलिए ब्रह्म विद्या के वो अंग भी नहीं बनेगा अंग अर्थात तो ब्रह्म विद्या का ग्रहण समय में वो भी करना है जैसे दर्श पूर्ण मास कर्म करने का समय में ब्रीही प्रोक्षण करना है अवहन करना है वो कर्म होने का समय में ही होना है इसी प्रकार की आगे जो चीज कहा जाएगा वो ब्रह्मविद्या ग्रहण समय में उसको कहा जाएगा ब्रह्मविद्या विद्या का ग्रहण अर्थात श्रवण मनन निधि ये करने का समय में भी किया जाएगा कुछ तब तो वो शेष हो जाएगा ऐसा वो नहीं है और दूसरा हो गया सहकारी अर्थात ब्रह्म विद्या अपना फल देने के लिए बराबरी में कुछ को कहा जाएगा वो भी नहीं है जो सब चीज कहा जाएगा वो ना तो शेष बनेंगे ना सहकारी बनेंगे फिर वो जो कहा जाएगा वो किसके लिए कहते हैं ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय अभिप्रायण ब्रह्म विद्या प्राप्ति कैसे होगा अर्थात तो ब्रिहीन प्रोक्ष्यति ब्रिहीन अबहति तो यहाँ ब्रीही प्राप्त हो जाने के बाद जो क्रिया होगा वो अर्थात तो ब्रह्म विद्या श्रवण इत्यादि आरंभ हो गया किंतु ये ब्रीही प्राप्त करने से पहले और कुछ कार्य होंगे जो कि यहाँ तो नहीं कहा जाता है ब्रीही को कहा से लाएगा कैसा लाएगा वो सब यहाँ नहीं कहा गया तो उस उसको कहा जाता है कि वो सब अर्थात शेष भी नहीं है शेष अर्थात तो कर्म होने का समय में जो होते हैं वो शेष किन्तु कर्म होने का पूर्व में ब्रीही को लाने में जो सब कार्य होता है वो सब शेष नहीं है इसी प्रकार की ब्रह्म विद्या ग्रहण पूर्व में जो सब किया जाता है वो ब्रह्म विद्या का शेष नहीं होता है वो तो ब्रह्म विद्या प्राप्ति का उपाय होता है जो सब कहा जाएगा तपो दम इत्यादि ऐसा ब्रह्म विद्या प्राप्ति का उपाय क्योंकि जब हम वेदांत तो पढ़ना आरंभ करते प्रथम ग्रंथ पढ़ते है भगवान भाष्यकार का तत्व बोध से आरम्भ करते हैं यह हम लोग उसे आरम्भ करते हैं तो तत्वबोध जो पढ़ते हैं पहले कह देंगे कि साधन चतुष्ट संपन्न से तो ये साधन चतुष्ट किम आगे पूछेंगे तो ये जो साधन चतुष्ट ये कोई सहकारी नहीं है अथवा मतलब ब्रह्म विद्या फल देने के लिए ये कोई सहकारी नहीं है अथवा ब्रह्म विद्या का ये शेष भी नहीं है अर्थात श्रवण मनन काल में साधन चतुष्ट ये भी करना है ये उसका सहकारी नहीं है मतलब शेष भी नहीं है इसका अर्थ श्रवण इत्यादि होने से पहले ये साधन चतुष्टय हो करके आना चाहिए अर्थात ब्रीही पहुंच गया आगे तो उसका प्रोक्षण करना है अवहन करना है इसी प्रकार की ये जो तपो इत्यादि ये सब हो गया है तभी जाकर के ब्रह्म विद्या होगा और जब तक वो नहीं हुआ कहते नहीं हुआ तो अर्थात हम उसके लिए अधिक महत्व रखना रखना है में तो उसको अधिक विचार करके दृढ़ करना है वो ब्रह्म विद्या प्राप्ति का उपाय है प्राप्ति उपाय अभिप्रायण जो आगे आचार्य कहेंगे वो ब्रह्म विद्या का उपाय है ब्रह्म विद्या का शेष अथवा सहकारी नहीं है वेदेश तदंग सह पाठन पूर्व पक्ष कह दिया कि तो तपो दम इत्यादि ये सब ब्रह्म विद्या के अंग इत्यादि बन सकते हैं सिद्धांती कहता है कि वहां पढ़ा गया तपो दम कर्म अंग वेद ये सब कहा गया एक साथ तपो दम कर्म और शिक्षा कल्प इत्यादि पढ़ा गया तो उसमें से आप कह देंगे कि तपो दम ये दोनों तो शेष बन जाएंगे ये बाकी नहीं बनेंगे इस प्रकार के नहीं है एक साथ पढ़ा गया ना इसलिए जैसे कर्म और अंग ये सब ब्रह्म विद्या के लिए कोई सहकारी सेस नहीं है इसी प्रकार की तपो और दम ये भी कोई शेष अथवा सहकारी नहीं है क्योंकि एक साथ पढ़ा गए सब बराबर है कोई अंग नहीं बनेंगे पूर्व पक्ष कह दिया गया कह दिया था कि तस्य तपो दम इत्यादि अर्थात तपो दम ये दोनों तक तो शेष बन जाएंगे सिद्धांत कह रहे हैं सह पाठन समीकरणा तप प्रभृती ने बेदा वेदांग कर्म तपो दम और आ, कर्म तपो दम वेद बेदा वेदांग आगे सत्य है तो ये सब एक साथ पढ़ा गया समीकरणात पांच नंबर टिप्पणी कह दिए समादनात् एक साथ पढ़ा गया है तो जैसे शिक्षा और वेद का अंग ये सब ब्रह्म विद्या के शेष नहीं बनते हैं इसी प्रकार के तपोदम ये भी सब ब्रह्म विद्या का शेष नहीं बनेंगे सह पाठ न समीकरणात एक साथ पढ़ा गया है आगे भाष्य में नहीं वेदा नाम शिक्षाद्यंगा नाम चाक्षात ब्रह्म विद्या शेषत्व तत् सहकारी साधन वाह यहाँ तक सिद्धांत ग्रंथ है आगे पूर्व पक्ष का चलेगा नहीं वेदानांग शिक्षा आदि अंगान आगे मंत्र में कहा जाएगा वेद वेदांग कर्म इत्यादि सब तो सिद्धांत ही कहते हैं कि वेद अथवा शिक्षा आदि जो वेद का अंग है ये साक्षात तो ब्रह्म विद्या का शेष नहीं बनेंगे अर्थात तो जो सन्नीपत्य उपकारक नहीं होंगे ब्रह्म विद्या का अभ्यास करने के समय में शिक्षा इत्यादि कर्म वो सब आवश्यकता नहीं है और तत तो तो सहकारी हो गया और शिक्षा कर्म इत्यादि मिल करके मुक्ति देंगे वो भी बात नहीं है अगर अपेक्षित है तो भी ये शिक्षा अंग तपो ये सब अपेक्षित नहीं है टीका में इसको कहते हैं यहाँ तक सिद्धांति वाक्य हो गया आगे से पूर्व पक्ष का चलेगा वाक्य का आधार से टीका में विद्यांगत्व ही नहीं सह पाठात तो तप प्रभृति नाम ये सिद्धांत कहता है विद्या का अंग ब्रह्म विद्या का अंग ब्रह्म विद्या ब्रह्मकार वृत्ति उसका अंतरअ साधन किसको कहते हैं श्रवण मन निर्दयासन श्रवण आदि और अंगत्व से हीन है कर्म शिक्षा जो वेदांग ये सब ये ब्रह्म विद्या का अंग नहीं है अंगत श्रवण मन निर्दयासन तो अंगत्व ही नहीं अंगत्व हीन ही हो गया जो कहा गया कर्म शिक्षा इत्यादि उनके साथ सह साथ पढ़ा गया है कौन कहते हैं तपोदम सह पाठात तप प्रभृति नाम विद्यांगत्व नास्ती वो भी विद्या का अंग नहीं होंगे क्योंकि अनंग के साथ जो पढ़ा गया है वो भी अंग नहीं बनेगा इसलिए हम लोग को क्या करना है जो बहिर्मुख है उसके साथ अगर चलेंगे तो हमारा भी वही स्थिति हो जाएगा हम विद्या का अर्थात अधिकारी उस मार्ग में नहीं चल पाएंगे इसलिए अगर हमको इस मार्ग में चलना है तो कहते हैं कि अगर साथ जिसका चलेंगे वो भी अधिकारी नहीं बनेगा अर्थात उसको प्राप्त नहीं होगा तो ये अर्थात इस सबके द्वारा हमको हर जगह में वही सूचित कर रहे हैं अंतर्मुख होना है अर्थात शास्त्र का विचार में अधिक समय देना है तो ये रोटी कपड़ा वो सब प्रारंभ में मिल जाएगा उसके लिए बहुत ज्यादा उद्यम करना आवश्यक नहीं है कहते शक्ति शरीर में अधिक होता है हम दिन भर इसमें लग नहीं पाते हैं तो कहते हैं कि या तो गंगा स्नान कर लीजिए सेवा में लग जाइए ये शक्ति पार हो जाएगा इसी से और इसे ये चित्त विक्षेप का कारण नहीं होगा ये चित्तों का शोधन का कारण होगा अगर हम शक्ति का प्रवाह से बहिर्मुख हो जाएंगे इधर उधर चलते रहेंगे बातचीत करते रहेंगे तो वो बहिर्मुखता पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा बातचीत करने वाले जो मिलेंगे वो बहुत ज्यादा शास्त्र साधन का बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके अंदर में भंडार तो पड़ा होगा वही वह बात का वो सबसे थोड़ा हट करके नहीं तो हम भी अनंग बन जाएंगे धीरे धीरे यहाँ अनंग अर्थात तो अनधिकारी हो जाएंगे विद्या के लिए जो अनंग के साथ पढ़ा गया वो भी अनंग है ये कहता है तो, तपह प्रभृति नद्यांग तुम ये सिद्धांति कह दिया पूर्व पक्ष आगे कहता है आपने ये जो कह दिया साथ में पढ़ा गया है बोल करके अंगर नहीं होगा तो साथ चला बोल करके कोई कहता है ये भी अब गया क्यों इस प्रकार की है साथ चलने से भी कोई एक अच्छा हो सकता है तो इस प्रकार के पूर्व पक्ष कहता है कि आपने ये जो कहा उत्तम तत्र योग्यता वशे शेष शेषी भाव आपने कह दिया साथ पढ़ा गया है अनंग के साथ इसलिए ये भी अनंग हो जाएगा ऐसा क्यों जिसमें योग्यता है वो अंग हो सकता है जिसमें योग्यता नहीं है वो अंग नहीं होगा एक साथ पढ़ा जाने से ये कोई दोष है पूर्व पक्ष कहता है कि तत्र तत्र अर्थात तो सह एक साथ पढ़ा जाने पर भी योग्यता वशे शेष शेषी भाव जिसका जैसे योग्यता है उसी मुताबिक शेष बनेगा जिसका योग्यता नहीं है वो शेष नहीं बनेगा इति भाव इसको स्पष्ट करता है पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांत कहेगा एक साथ पढ़ा गया ना सब अनंग हो जाएंगे पूर्व पक्ष कहता है सहपाठस्तु पाठ अस्तु कर एक साथ पढ़ दिया गया इसलिए दोष हो जाएगा ये बात नहीं है इति संकते यहाँ से पूर्व पक्ष ग्रंथ आरंभ हो रहा है भाष्य में सह पठिता नाम अभी यथा योग्य विभाज्य विनियोगेत तक ये संग्रह वाक्य हुआ सह एक साथ पढ़ा गया है वेद और अंग भी पढ़ा गया है तपो और दमो भी पढ़ा गया है ये एक साथ पढ़ा गया है होने पर भी यथा यो योग्यम विभज्य विभाग करके विनियोग विनियोग करना चाहिए बहुत पहले की बात है एक बार गया था कहीं महाराष्ट्री के साथ भंडारा में तो मतलब विशेष कार्यक्रम था कार्यक्रम पूरा हो जाने के बाद भंडारा के लिए सब बैठे तो वहाँ जो उनका व्यवस्थापक थे चलाने वाले वो कह दिए मंडलेश्वर जो का मंडलेश्वर लोग उनके तो अलग आसन लगाया गया उनके जो सेवक लोग हैं वो इनका सामने वाला पंक्ति में बैठ जाए और इतना वो कह दिए तो हम तो सेवक गोष्ठी में नहीं है तो हम चले पीछे के मतलब पीछे के लिए तो अर्थात साथ जाने पर वो विभाग हो गया तो फिर बोले नहीं नहीं व्यवस्थापक है वो लोग भी यहाँ आ सकते हैं बोला हम तो व्यवस्थापक इस <laughs> तो एक साथ आने पर भी विभाग हो जाना आप लोग थक गए हैं बुद्धि कहीं तो इसलिए बीच बीच में थोड़ा हमको तो जो घटना हमारा जीवन में साधु जीवन में वास्तविक घटना बहुत कम है वास्तविक कहता है हम किसी किसी रास्ते में आकर के यहाँ कैलाश में घुस गया किसी पुण्य से पता नहीं तो जितना हमको ये थोड़ा बहुत अभिज्ञता है एक दो कभी ऐसा बीच में कह देगा तो, सह पाठस्तु अकित कर एक साथ पढ़े जाने पर भी विभाग करके विनियोग किया जाएगा पूर्व पक्ष का एक संग्रह वाक्य है उसके लिए पूर्व एक दृष्टांत भी देता है यथा सुक्त वाक अनुमंत्रण मंत्राणाम यथा दैवतं विभागस यहाँ तक सुख वाक अनुमंत्रण मंत्राणाम सुक्त वाक नव टिप्पणी नहीं है टीका में देखेंगे ये सुप्त वाक क्या होता है अनुमंत्रण उसके लिए मंत्र टीका में पहले देखें अग्निर इदं इदीर अभिजुस अभिजुसत अभिवृधत महोज्या दर्श पूर्ण मास कर्म करने के समय में ये मंत्र वो प्रकरण में आया है जब आग्नेय याग करेंगे आग्नेय याग का देवता कौन होंगे अग्नि तो ये अग्नि के लिए अग्नेय प्रत्यय कहाँ से आ जाएगा अग्निढक अग्निढक हो जाने से अग्नि आगे ढक ढक ढक हो जाएगा क्या सूत्र है तो अभी एय हो गया अग्नि आगे अय अग्नि का ये तीच हो गया अग्नेय आग्नेय कैसे हो जाएगा कि आदि वृद्धि हो गया आग्ने कर्म के लिए देवता हो गए अग्नि और अग्नि सोमो कर्म करने के लिए उसका देवता हो जाएंगे अग्नि अग्नि सोमो दो देवता है वहाँ मंत्र किंतु है अग्निर इदं हविर अभिजुसत अग्नि ये हवि का सेवन किया अभी अभी अभिवृद्धत ये छांदा से दीर्घ हुआ वृद्धि को प्राप्त किया महो ज्यात महान श्रेष्ठत्व को प्राप्त किया उसने अग्नि अग्निर हवि रवि अग्नि नही नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। अजूसता, अजूसता। आगे अभिवृद्धता संस्कार हुआ अजू सतह यहाँ अजू सतह है थोड़ा अर्थ संग्रह में देख कर के कल बता देंगे इसका अजू सतह ना आगे तो अभिवृद्धत क्या ना वहाँ व है ना इसलिए अभ्यास हो करके लूंग का रूप हो जाएगा अभिवृद्धत जब निजंत माना जाएगा चंग होकर के चंग हो करके आगे अभ्यास हो जाएगा अभ्यास होने के बाद अभ्यास में व आएगा सन्यत से ई हो जाएगा दीर्घ लवो से दीर्घ हो जाएगा अभिवृद्धत यहाँ तो ज है इसलिए नहीं होगा पाठ अजु सतह दो वचन है यहाँ अग्नि एक है तो अजुसत अभिवृद्धत वृद्धि को प्राप्त किया ज्यायो श्रेष्ठत्व को प्राप्त किया आगे अग्निश्वमो इदम हवि अभिजुसताम अभिवृद्धेताम महो ज्यायो अक्राताम यहाँ दो देवता हो गए अग्नि सोमौ अग्निशोमो इदम हबी तो एक है दोनों देवता एक ही हवि हैं अजुषता दोनों प्राप्त किए अर्थात सेवन किए अभिवृद्धताम वृद्धि को प्राप्त किए और महान श्रेष्ठ को प्राप्त किए सर्व याग सर्वयागसम देवता क्रीयते ये मंत्री हैं अग्नेरदम हविरजुषत अभिवृद्धत अकृतम अग्निशोम ये मंत्र, मंत्र पूरा एक मंत्र है और जब सर्व याग समाप्त हो जब सारे याग पूरा हो गया देवता अनुमंत्रणम क्रियते थे चार नंबर टिप्पणी देवता अनुमंत्रणम देवता देवान विसर्जनम कर्म पूरा होने के बाद देवताओं का विसर्जन किया जाता है विसर्जन करने का समय में मंत्र था आपके पास एक है अभी आप अग्नि का विसर्जन करने जा रहे हैं तभी तो पूरा को मंत्र पढ़ेंगे जैसे कहते हैं कि आप पांच विशिष्ट अतिथि को बुलाए हैं अभी एक को विदा देते हैं और पांचों का नाम कह देंगे आप लोग तो जाइए ये तो अनर्थ तो हो जाएगा तो इसलिए कहते हैं तत्र यद्यपि अस्मिन सुक्तवाके बह्य देवता पठ्यन्ते तथापि यागे या देवता आहूता तस्विजन योग्यतावसाद अशक्तवाक यथा विनियोग तथा तप प्रवृतीम विद्याशेष विनियो भविष्य यद्यपि अस्म सुक ये जो सूक्तवाक मंत्र अकत्त अच्छा क्योंकि ये आत्मनिपद सब बनाए हैं कि है जुसत न बृद्धता तो आत्मनिपद जुस भी आत्मनिपद है अकृति वही पदी है अकृत है अच्छा ठीक है आत्मनिपद क्योंकि अग्नि आपने श्रेष्ठत्व को प्राप्त किया अकृत ठीक है अच्छा अभी पूर्व पक्ष कह रहे हैं ये सुक्तवाक में बहुयह देवता पठ्यन्ते बहुत सारे देवता पढ़ा गया तथापि तो यस्मिन यागे या देवता आहुता जिस याग में जो देवता ये पढ़े गए हैं तस् एवं विसर्जने उस देवता का विसर्जन करने का समय में योग्यतावसाद अशक्तवाक से यथा विनियोग ये सुक्तवाक का जैसे योग्यता है उसी मुताबिक विनियोग करना है ये बात आया है अर्थ संग्रह में भी जहाँ प्रकरण और वाक्य का बीच में अगर विवाद हो गया विवाद मतलब युगपद प्राप्त हो गया अभी कहता है कि पूरा एक ही है दर्श पूर्ण प्रकरण में आए हैं इसलिए पुरोपक्ष कहेगा कि पूरा प्रकरण में है तो ये सर्वत्र लगेगा सिद्धांत कहेगा कि नहीं नहीं ये वाक्य यहाँ दो वाक्य है एक ही प्रकरण होने पर भी दो वाक्य है दो वाक्य वाक्य और प्रकरण में बलवान कौन होगा श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या समवाये अर्थ विप्रकर्षा तो वाक्य प्रकरण की अपेक्षा बलवान होता है इसलिए सिद्धांत वहाँ कह दिया कि दोनों अलग अलग वाक्य है तो यहाँ यही बात पूर्व पक्ष कह रहा है कि ये दो अलग अलग वाक्य हो जाएंगे जिस देवता का आह्वान किया गया है विसर्जन उसी का करते हैं तो योग्यता प्रसाद अशक्त वाक्य यथा विनियोग प्रकरण से एक ही होने पर भी जिसका सामर्थ्य है उतने अंश का ही विनियोग होगा इसी प्रकार तथा तपह प्रभृति नाम एवं विद्या शेषत्व विनियोग भविष्यति थे तप दम ये दोनों विद्या का शेष बन जाएंगे सिद्धांत क्या कहता सभी एक साथ पढ़ा गया है अनंग के साथ आ गया तो ये भी अनंग हो जाएगा पूर्व पक्ष कहता ऐसा क्यों है जिसका योग्यता है वो अंग बनेगा जिसका योग्यता नहीं वो अंग नहीं बनेगा विनियोग तो हो जाएगा इस प्रकार की पूर्वपक्ष कहा भाष्य में ये बात को दिए हैं द्वितीय पंक्ति में सुक्तवाकुमंत्राण यथा दैवतम विभागस जैसे वहाँ विभाग हो जाता है यथा दैवतम दैवतम अनक्रम्य दैवता एवं दैवतम स्वाथ में होने से तथा तो तपो दम कर्म सत्यादीना ब्रह्म विद्याशेषत्व तत्सहारी साधन वेति कल्प्य तपोदम कर्म सत्य ये सब ब्रह्म विद्या का शेष तत्सहारी तो तो साधन या तो शेष बन जाए अथवा तो सहकारी ये हो सकता है विभाग करके और वेद अंग ये सब नहीं बनेंगे शेष सहकारी नहीं बनेंगे किंतु तो तपो दम इत्यादि बन जाएंगे और फिर वेद अंग ये सब क्या होगा पूर्व समाधान दे रहा है वेदान तद अंगान चार कर्मात्मक ज्ञान उपायत्व एवं ही अयम विभागो युज्यते <coughs> अर्थ संबंधो पत्ति सामर्थ्यादि चेत वेद और वेद का अंग ये सब क्या करेंगे कहते हैं अर्थ प्रकाशक अर्थ को बता देंगे परोक्ष ज्ञान करवा देंगे किसका कहते हैं कर्म और आत्म ज्ञान कर्म ये अर्थ को बताने के लिए परोक्ष ज्ञान करवा देंगे उपायत्व वेद अंग ये कार्य में लग जाएंगे ही अयम विभाग युज्यते तपो दमो इत्यादि विद्या का अंग बन जाएंगे और वेद और वेद का जो अंग है वेदांग शिक्षा कल्प इत्यादि ये सब परोक्ष ज्ञान करवा देंगे पूर्व पक्ष विभाग करवा दिया अर्थ संबंध उपपत्ति सामर्थ्या अर्थ का संबंध इसी प्रकार की होगा सामर्थ्य से सामर्थ्य से भी वाक्य में अन्वय किया जाता है तो जिसका जिसके साथ सामर्थ्य है उसी का उसी के साथ अन्वय किया जाएगा जैसे कहा जाएगा कि ज्ञानम बिना प्रमाणम न उपपद्यते। बाक्य हो गया ज्ञानं बिना प्रमाणं न उपपद्य क्या अर्थ कहेंगे ज्ञान के बिना ज्ञानम बिना प्रमाणम न उपपद्यते ज्ञान अगर नहीं होगा तो प्रमाण नहीं बनेगा अगर इस पुष्प का अगर आपको ज्ञान नहीं बनेगा तो आपका चक्षु भी नहीं रहेगा इस प्रकार की ये अर्थ इस प्रकार नहीं होगा तो वहां वाक्य हो जाएगा प्रमाणम बिना ज्ञानम न उपपद्यते किंतु पंक्ति जैसा पढ़ा गया है इस प्रकार की नहीं होगा ये सब दृष्टांत इसके लिए दृष्टांत देते हैं रामं घनतम रावणम हृष्य यह इस प्रकार के शास्त्र में दृष्टान्त देते हैं रामंग घनतम घनंतम हन धातु से क्या प्रत्यय हो गया सत्री हन धातु से सत्री होने से हो जाएगा घत आगे द्वितीय आयोवचन हो जाएगा घन घन द्वितीय आयक वचन हो जाएगा घनंतम रामम घन रावणम दृष्ट हृष्यति आंजनेय अभी रामम में भी द्वितीय है रावणम में भी द्वितीय है घनंतम में भी द्वितीय है अभी घनंतम घन ग्नं हन धातु का करता है सत्रि तो ये घनतम रामों के साथ जाएगा ना रावणम के साथ जाएगा रामम के साथ जाएगा किंतु बाकी क्या कहता है रामम घन इस प्रकार के हो जाएगा रावणम तो कहेंगे कि रावण के साथ घन का अन्वय ले लेंगे क्योंकि वहां भी तो द्वितीया है तो इस प्रकार के अर्थात जिसके साथ जिसका योग्यता है करना है तो रामों में भी द्वितीय है और रावण में भी द्वितिया है तो यहाँ किंतु हन धातु का कर्ता कौन है और कर्म कौन है रावण हो गया कर्म तो इसलिए रावण में जो कर्म आया ये हन धातु का और राम में भी कर्म आ गया ये तो दृष्ट धातु का रामं घन रावणं दृष्टवा तो दृष्ट धातु का कर्म हो जाएगा राम इस प्रकार करता जिसका जिसके साथ योग्यता होता है उसका उसी के साथ ही अन्वय किया जाता है अर्थ संबंध उपपत्ति सामर्थ्यामर्थ्य है तो उसी के साथ अन्वय होगा इतना पूर्व पक्ष यहाँ तक तो कह दिया ठीक है में भवे सुक्तवाक विनियोग योग्यता संभवात आपने जो सुक्तवाक दृष्टांत दे दिए योग्यता वसाद विभाग करके विनियोग ये सूक्तवाक में संभव है न कर्मणाम कर्म का किंतु विद्या के साथ अंग बन जाएगा अथवा सहसमुच्चय हो जाएगा ये भी नहीं है विद्या योग्यताया अयोग्यवाद कर्म विद्या का विरोधी है कर्म तपोदम इत्यादि ये विद्या का विरुद्ध योग्यताया अयोग्यवाद छन्नविपणी अयोग्यवाद असंभवत्व तो ये विद्या और कर्म ये अंग भी नहीं बन पाएगा और सहकारी भी नहीं हो पाएगा उसमें योग्यता असंभव है भाष्य में न अयुक्त है सिद्धांति कह दिया न ही अयम विभाग घटनांग प्रांचती ये विभाग एक साथ पढ़े जाने पर भी तपो दम विद्या का अंग बन जाएंगे शिक्षा वेदांत वेदांग इत्यादि ये सब अंग नहीं बनेंगे इस प्रकार जो विभाग करते हैं ये विभाग घटनाम ये घटेगा नहीं न प्रति प्रांचती अर्थात तो ये घटेगा नहीं क्यों नहीं घटेगा इसके लिए आज यहाँ तक रखेंगे ओम ओ संग नो मित्र संग वरुण संग शन इंद्र बृहस्पति शो विष्णुक्रम नमो